नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में हैं भावेश भाटिया जी और उनकी पत्नी नीता भाटिया जी भी हैं जो कि वर्तमान समय महाबलेश्वर में रहते हैं और अपनी खुद की सनराइज कैंडल इंडस्ट्री नाम की कंपनी को चलाते हैं उन्होंने एम ए में इकोनॉमिक्स और एम ए इन साइकोलॉजी भी किया हुआ है क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग मैन भी हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जुड़े हुए हैं तो आज वे अपने कुछ आध्यात्मिक एक्सपीरियसिस भी हमसे शेयर करेंगे इसी के साथ आज हमारे बीच में विक्रांत राय जी भी हैं जो कि यूपी से हैं सोनी नरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी भी हैं तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं से है रहा हूँ क्यों इंतजार है तेरा तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी कयामत से पहले सामने तू आएगी कहा है तू कैसी है तू रोजा, रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिंदर से न आँखों में तू है, आँसू में तू है, आंखें बंद कर लो तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू सांसों में तू काम क्या यहाँ नित नहीं पास मी चाँदनी तुलाट जा फूल क्यों खिले बक तुम जुल्फ नहीं हो यहाँ झुके झुके आसमा मेरी हंसी ना उड़ा प्यार के बिना मेरी जिंदगी उदास है कोई नहीं है मेरा सिर्फ तेरी आस है ख्वाबों में तू सांसों में तू रो जा, तू जा जाने में, मेरा दिल तुझ तर से ना आंखों में तू है आंसू में तू है आंखें बंद तर तो मन में भी तू है ख्वाबों में तू सांसों में तू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 <laughs> तो भाभी भाभी बार स्वागत है विक्रांत राय जी तैयार हो आप चलिए स्वागत हाँ तुझो आया तो आई बहा गली में आचा निकला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 तू जो आया तो आइये बहार तू जो आया तो आइये बहार गली में आ निकला हो जाने कितने दिनों के बाद गली में आ निकला गली में आ निकला एक छोटा सा केसरिया पधारो नि पधारो निमारे वाह बहुत बढ़िया बहुत तार भी तार भी तार भी तार से आपके आवाज में जो आपने चांद सितारों वाली बात कही जो अभी ये जो कोरोना का माहौल भी चल रहा है आपके लिए विक्रांत भाई की सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे जब तक हाथ तुम्हारा मेरे हाथ में रहे और साख से टूट जाए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 वर्तमान में महाबलेवर में क्या करते हैं वो थोड़ा सा बताइए और परिवार के बारे में भी बताइए परिवार में कौन कौन है तेईस साल काम करते हैं सर सनराइज कैंडल नाम से है की एक कैंडल इंडस्ट्री है और ये वर्ल्ड की एक बड़ी यूनिक इंडस्ट्री है क्योंकि करीब ग्यारह से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है और इसमें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 में पूरा संचालन होता है है सनराइज कैंडल के के सभी सभी विभागों साथ लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें मैं सभी जो श्रोताओं दर्शक हैं इस प्रोग्राम को उनको इसमें इस इंडस्ट्री में इसमें यूनिक इंडस्ट्री की इसमें कोई मालिक नौकर नहीं है या जितने भी मेरे मित्र मेरे साथ काम करते हैं सब अपने आप को एक हॉनर की तरह ट्रीट करते हैं जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम है है वो नंग के के हिसाब हिसाब से से सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मार्केट पूरा डिडक्शन इसलिए कोई किससे दबके न होते हुए हर कोई अपना पूरा हंड्रेड परसेंट देते हुए सनराइज कैंडल को और आगे लेके जाने की कोशिश करता है नाइनटीन में हमने सनराइज कैंडल की नीम रखी एक सादी मोमबत्ती की डाई से आप 11000 डिजाइन के साथ ये ये सर, तो ये ये ये पूरे वर्ल्ड में सनराइज कैंडल कैंडल पहले पहले नंबर नंबर पे पे पे सर सर सिर्फ गूगल और ब्लाइंड सर्च कर देते पूरा प्रोफाइल और सबको लेके ये एक रोजगार का सबसे प्यारा माध्यम हमें लगता है और जैसे तो हम कहते हैं कि आपदा में अवसर सर तो अभी तो काफी और विदेशी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 क्योंकि माँ की इच्छा थी कि किसी ब्लाइंड स्कूल में न पढ़ते हुए मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं तो उनके शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था नहीं थी दाखिला तो मिल गया नॉर्मल स्कूल में लेकिन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 कि हम माता रानी के जागरण करते हैं और हमारी भी ये बहुत बहुत माता रानी से अरदास रहेगी कि सदैव आपकी उम्र आप ऐसे ही लोगों के साथ लोगों को सहयोग करते रहे और आपकी तंदुरुस्ती बख्शे माता रानी बहुत दिन्या, दिन्या। दिन्या। बहुत सुंदर तो मैं एक छोटी सी आपको भट्टिया जी मैं पूछना चाहूंगा कि आप लैंग्वेज से सिंधी ही है सिंधी? अच्छी गुजराती है तो मैं पहले एक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 वक्रतंड महाकाय सूर्यकोटि सम्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव कार्य शुरूदा जय गणपति बंद गणनायक जय गणपति बंद तेरी इच्छा भी अति सुतरी सुखदायक सुख तेरी इच्छा भी अति सुतरी सुखदायक जय गणपति बंद मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जरा तेरे नाम की जो चली तो हर पल रहती सुख छाया तेरा सुमरन हरे पूजन तेरा सुमरन हरे पूजन सदेश पहले फलदायक जय गणपति मंदिर छवि सुख गणेश जी महाराज सदैव आपको ऐसे ही रोशनी प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें थैंक यू सोनी भाई अभी बड़ा मजा आ गया बहुत बुण, बहुत बढ़िया सोनी भाई क्या भेजा है नमन किया है सोनी जी को नमन लिख के भेजा है अनु द्विवेदी पांडुरंग गायकवाड़ जी ने भी आपको लिखा है सोनी जी सो so नाइस nice. <laughs> बहुत सुंदर भवेश जी आपने अपने जीवन के सफर के जो अनुभव हमसे शेयर किए सच में आपको दिल से दुआ देते हैं और आपको सलाम भी करते हैं कि फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी कैसे आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी और फिर एक कैंडल इंडस्ट्री को इस्टबलिश किया ये अपने आप में काबिल तारीफियों के बात है और आपने दुनिया को एक मैसेज भी दिया है कि चाहे आप फिज़िकली चैलेंज हों लेकिन अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेता है तो हम यही कहेंगे कि आप यूँ ही आगे बढ़ते और बढ़ाते रहें तो चलिए अभी भावेश जी से और भी दिलचस्प बातें सुनेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं the ये फिर से मैं भावेश जी से जोड़ना चाहूंगा भावेश जी बहुत ज्यादा जो आ, मुश्किल का दौर था वैसे तो आपने बता दिया थोड़ा सा शुरुआत में जो परेशानी थी और वो परेशानी से आप आए लेकिन जब इंडस्ट्री थोड़ा सा डेवलप करते हैं अपन उसको एक स्मॉल स्केल से हम लोग बड़े पैमाने पे बनाने जाते हैं तो उस समय और भी सोचना पड़ता है तो वो समय कौन सी दिक्कतें आपको आने लगी या फिर कैसे उसको आपने हडल्स को तो वो मैं हूं कि ये बड़ी, काफी जन्मों के सनराइज कैंडल की शुरुआत की थी उन दिनों में ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ा उन दिनों तो सिर्फ गुरुवार के दिन एक प्रसाद के रूप में हम तक वो जो टोली पहुँचती थी ब्रह्म कुमारी परिवार के तरफ से प्रसाद पहुँचता था तो वो एक कुछ मीठा खाने को मिलता था लेकिन धीरे धीरे धीरे सेंटर और पंचगिनी सेंटर के सविता दीदी सुषमा दीदी इनके मार्गदर्शन में इतने बड़े ब्रह्मकुमारी मिशन से जुड़ने का मुझे मौका मिला और आ, काम के साथ साथ में जो भी आ, जो मानसिक एक तनाव था या जो सामने हर्डल समझ में आ रहे थे तो जो ये राजयोग या ये जो रोज के ध्यान प्राणायाम के साथ थोड़ा थोड़ा एक आदत बननी शुरू हुई मुंबई से योगिनी दी दीदी पूजी योगिनी दी दीदी काफी मार्गदर्शन रहा तो आ, हर जैसे जैसे आने लगे उसका आप निकलने लगे और इतने बड़े परिवार के साथ जुड़ने के बाद ब्रह्मकारी मिशन का एक बहुत प्यारा गीत है कि ये ना कहो तो खुदा से कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी है लेकिन मुश्किलों से ये कहो की तुम्हारा खुदा बड़ा है और इसी इससे इसी से प्रेरणा लेके मेरे दिल की भावनाएं जब भी हरडन आए ये जरूर कहती थी कि मंजिलों को कभी यह ना बताओ मंजिलों को कभी यह ना बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ तुम्हारी है सर? तो बस उस मंजिल उस मैंने उसको मैं एक तीन सौ रुपया रोज के देने का वादा करके उस भिक्षा सरी के एक काम निकालकर मैंने सनराइज कैंडल से जोड़ा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 और तब बड़े बुजुर्गो की बात भी जो गरीब परिवार या की परिवार से आते हैं ना उनको अक्सर ये सुनना पड़ता पड़ा अपनी मर्यादा में रहो ये अक्सर सुनने को होता है कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो मुझे लगा शायद वे ठीक ही कह रहे थे लेकिन ये ब्रह्मकुमारी कुमारी मिशन और ये राजयोग का प्रताप था वो जो मुझे ध्यान प्राणायाम की, की एक आदत लगी थी वो मेडिटेशन की एक आदत लगी थी तो मेरा दिल यह कहना जितनी चादर है हम हमारे पैर जितने बड़े हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते नहीं। नहीं। और उन्ही दिनों कलाम साहब की बड़ी खूबसूरत एक मैंने स्पीच सुनी थी और उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी उसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया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 हाथ में आना बहुत जरूरी है तो हमने सनराइज कैंडल में व्यवस्था ऐसी रखी कि एंड ऑफ द डे वेरी फर्स्ट डे से जो भी लाभार्थी पहला जुड़ता है फिर उसको कभी पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ी और आज इस वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर और हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकते कहीं पर मर्यादा है तीन परसेंट रिजर्वेशन है उसमें कितने लोगों को एक जुड़े हुए। भारत में से इतने सारे लोगों को नौकरिया कहाँ से दे सरकार तो हमने खुद नहीं स्वयं रोजगार का माध्यम लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है और अब तो इतनी सारे सहूलियत है कि मेक इन इंडिया स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के चलते हमने इतनी सारी चीजें अवेलेबल है जरूरत है, है मेहनत करने की और आगे बढ़ने की ये मेहनत शब्द के ऊपर मैं खास फोकस करना चाहूंगा क्योंकि हम शॉर्टकट मार के कदम कदम बढ़ा के आगे ना बढ़ते हो, लिफ्ट से तुरंत टेरेस पर पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन तो जरूरत है मेहनत करने की मैं सभी मेरे मित्रों से कहता हूँ के एक सही दिशा में सही एंगल पे या सही डिग्री पे अगर हार्ड वर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्ड वर्क के सामने हावड़ की कई कई डिग्रियां भी फेंकी पड़ सकती है और इस मेहनत पे मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है समा भी हवा में रोशन हो सकती है कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है आग आग की आग की छोटी चिंगारी ऊंची ऊंची दीवार बन बन सकती सकती है है मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले वह कल मीनार बस तू बात मेहनत मेरे दोस्त तेरी भी किस्मत बदल सकती है तेरी भी किस्मत बदल सकती है और आपने की बात कही इसके लिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद जी क्या खूब एक उनकी जो लाइन है मेरे दिल के बहुत करीब है वो हर बार कहते हैं कि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 ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि अब हर्डल्स नहीं आते तो तकलीफ होती है और मैं ये ये जो एक जो हर्डल्स वाली बात है जिंदगी में शायद एक एक एडवेंचर थ्रिल की भावना ले आती है और मैं आज तमाम मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि हर्डल्स को वेलकम करें उससे कुछ सीखें आगे बढ़े हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री जी भी तो यही कहते हैं कि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 उनके कदमों में जहान होता है तो बस हम संघर्षों से लड़े, हुँगे। हुँगे। से लड़ें लड़ें और और आगे बढ़ने की कोशिश करें और ये मुझे लगता है कि जिंदगी में सिर्फ दो बातें होती हैं संघर्ष से या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर निकर निकर जाते निकर हैं है। तो हम निखरने की आगे क्यों बहुत अच्छा <laughs> भावेश जी बहुत ही अच्छा आपने बताया हर्डल्स को कैसे आपने पार किया और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 और फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये बहुत ही अच्छा एक बेस आपको मिला और जहां से आपने अपने आप को संभाला अच्छी तरह से और आगे बढ़े so, मैं तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से हमारे बारे में सिर्फ एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ सर के ये कितनी भी तकलीफें जिंदगी में आ जाए कितना भी तनाव हो लेकिन वो कभी गिवयप करने को नहीं सिखाता सर ये इतना बड़ा इतना समृद्ध परिवार है सर ये इतना ऊर्जा परिपूर्ण परिवार है जो कभी हमें हथियार डालने के लिए सर, हमें प्रेरित नहीं करता सो हर बार वो एक अच्छी पॉजिटिव के जीवन में तो जीवन को आगे बढ़ाते जाने से बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा सब रखकर मेहनत करता जा एक दिन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 आशीर्वाद की कामना करता हूं सर की जी जी और सर की हमें खूबसूरत लोगों नाम, नाम ही है सीखना कर्म ही सफलता की कुंजी है तो इतना हम मोटिवेट हुए मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर का करता हूँ और शायद हर दर्शक देख के आज वो मोटिवेट हो रहा होगा कि कितनी भी परेशानियां आए कितनी भी परेशानियां पर काम को लगातार करना चाहिए क्योंकि तो कर्म ही सफलता की कुंजी है आज इस टॉपिक को देखते हुए मैं आपको मोटिवेशनल सॉन्ग गाऊंगा पिघला दे जंजीरे बनाउन की शमशीर क्या क्या पिघला दे जंजीरे, बना समीरे कर हर मैदान फतेह बंदया हर मैदान आन फते कर हर मैदान फते बंदया हर मैदान पते। घायल परिंदा है दिखला दे है तू तु, है बाकी बा तेरे जुनूके आगे अमर बना कर डाल तू जो फैसला रूठी तकदीरेरे तो का टूटी शमशीरे तो क्या शमशीरों से ही ओ कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फते ने बनया हर मैदान फते कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह थैंक यू अच्छा गए विक्रांत जी आप तो कमाल कर दिया बुलंद आवाज के साथ <laughs> बाबेश जी का दिल खुश हो गया है बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया विक्रांत भाई यू आर माय माय बेस्ट फ्रेंड जी दोस्तों आशा करती हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे और सच में जीवन में किसके संघर्ष नहीं आते लेकिन जो इन संघर्षों का डटकर सामना कर लेते हैं वे जीवन में सफलता को भी पा लेते हैं यही संघर्ष हमारे अंदर एक ताकत भरते हैं अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए इसी तरह भावेश के जीवन में भी संघर्ष आए लेकिन उनके हौसले और मजबूत होते चले गए और उन संघर्षों की परवाह किए बिना वो आगे ही बढ़ते चले गए इसलिए आज वह एक वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन भी बन पाए तो आपके इन्हीं हौसलों को सलाम करते हुए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी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 में में सपना दे जा रे के उड़ते आ जा रू रि रारी रू रारी, ओ रारी रू रि रारी रू अखियों में नमुंद एक सपना दे जा रे दे जा मुझको कोई अपना दे जा जाना सा मगर कुछ पहचाना सा पहचान साबनमी रेशम से भी रेशमी सुरमई में एक सपना दे जा रे के उड़ते रे, में आ जा सा रात के रथ पर जाने वाले नींद करथ पर जाने वाले इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे आँखों में बस पार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 जी जी जी जी कैसे हैं को टकरा गए आप <laughs> आ, भावे से आप भावेशी से से इतनी इतनी प्यारी बातें देर से सुन रहे हैं। जी, जी, तो तो जी। आपको कैसा लगा का <laughs> बहुत प्यारा तो, आ, मैं भी टूरिस्ट यहाँ आई थी माबलेश्वर घूमने अच्छा। के लिए मैं बॉम्बे से हूँ यहाँ माबलेश्वर हर साल हम लोग मेरे फैमिली वाला हम सब आते हैं घूमने के लिए तो आ, बार ऐसा हुआ की जब हम यहाँ आए हुए थे तो मार्केट में घूमते हुए एक ब्लाइंड बंदे को देखा जो कैंडल बेच रहा है हाथ गाड़ी पे अच्छा, ये तकरीबन 25 साल पहले की बात तो अच्छा, 25 अच्छा। साल पहले हमने हम क्या देखते कि एक ब्लाइंड बंदा जो है वो क्या कर सकता था जस्ट हम देख सकते हैं कि वो लॉटरी टिकट बेच सकता है या बूथ चलाता है या बिख मांगरा मतलब तो उस टाइप के अच्छा। हमने ब्लाइंड के लिए सोच रखा रहता है और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 तो दिव्यांगजन को भी हम मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं और मतलब परमात्मा बड़ा पूरा परिवार ब्रह्म कुमारी का मिला परिवार के साथ हमें राजयोग मेडिकेशन ध्यान वगैरह करने में हमें बहुत ही आगे मतलब जीवन आगे जैसे भावेश जी ने कहा संघर्ष में जीवन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 आते हैं वे उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और इससे जो हमारे दिव्यांग मित्रों वगैरह थे तो काफी दिव्यांग के घर हम जब जाते थे तो घर के लोग उन्हें कहते थे कि ब्लाइंड है कुछ नहीं कर सकता तो जब हमारे साथ वो जुड़े तभी भी स्टार्टिंग में उनको मतलब यही था कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकूंगा मैं ब्लाइंड हूँ मगर जब मेडिटेशन वगैरह किए उन्होंने ध्यान जोग वगैरह किए तो उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और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 और हमारे यंग को को सभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ाया है जी जी लेकिन इसमें मैं एक बात योगिनी दीदी मार्गदर्शन में पूजनीय गुलजार दादी माँ हर पूजनीय जानकी दादी वहाँ आशीर्वाद रूबरू उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला और गुलजार दादी माँ मतलब ये ऐसे दो महानुभाव की के के बड़े बड़े से बड़े नेता प्रेसिडेंट तक उनसे मिलने के लिए तत्पर होते हैं और दादी तो खुद यहां सभी हमारे दृष्टिबाधित मित्रों को आशीर्वाद देने के लिए महाबले यूनिट पे पधारे थे पांच मिनट के लिए आएंगे ऐसा था लेकिन आगा आगा। हम सब बीच में रुके और जो भी डिस्प्ले में हजारो कैंडल्स थी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 लेकिन उन्होंने भी बीच का रास्ता निकाला कि अभी सगाई करते एक साल के बाद शादी करेंगे और विक्रम भाई उन दिनों हर हफ्ते बॉम्बे नेताजी से मिलने जाता कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे स्टेट ट्रांसपोर्ट के वर्कपोर्ट की पास मिलती थी उसमें कम से कम पैसों में बॉम्बे जाने की कोशिश करता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 मैं नीता जी को हर बार मजाक में कहता हूं कि नीता जी आप गांधारी से भी महान हो क्योंकि को भी शायद हमारी बिरादरी के थे लेकिन गांधारी ने भी उन्हीं की तरह आंखों पे पट्टी बांध दी और दोनों बस एक आश्रित बनकर रह गए लेकिन नीता जी आपने आपकी आंखें मुझे दी मैं नीता जी की सुंदर आंखों से इस दुनिया को देखता हूं अगर नेताजी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी तो हम भी उस हाथ से कभी आगे नहीं बढ़ पाते उसी की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 मेरे मन के अंध तमश मे जो तिर मई पुत्र मेरे मन के अंदर मई कहा देव का नंदन मन या चल का अभिनव चंदन कहा दे चल का अभिनब चल मेरे उर्जड़े वन में करुणा वही बिछ दो मेरे पन्ती छोते भी मई करो नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर काजल सा काला नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर काजल सा काला गेन्दरी प्राणों से गहरे में ममता मई मेरे मन में बिचरोमयी बिचिर क्या बात क्या बात है जय बा जय जय जय मन के जो तेरी धन्यवाद जी वाह wow, वाह wow. <laughs> <laughs> बहुत बहुत प्यारा सोनी भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद जी, जी, ये जी, आपकी वजह से आपके जो विचार आ रहे हैं ना ये वहीं से भगवान भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं ऐसे समझिए कोई, है। कोई नहीं ये सब ब्रह्म कुमारी परिवार उस मेडिटेशन उस राजयोग और बस उस ध्यान प्राणायाम के माध्यम से ये सब मुमकिन हो सकता है भाई आप सब हमें तो सब सी एक धागे से उस प्यारे धागे से बंधे हुए हैं जी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 तो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो और लोगों तक पहुँचे पूरी दुनिया तक पहुँचे ताकि लोग उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएं और अपना जीवन सफल बने और जी बहुत ही अच्छा लग रहा है नीता जी थैंक यू सो मच आपने भी अपना अनुभव सुनाया इसके लिए और दे दे दे दे बहुत ही सुंदर काम किया आपने <laughs> एक व्यक्ति को छुआ और उनके द्वारा हजारों का जो है कल्याण हुआ है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 बहुत सुंदर भावेशी नेताजी आप दोनों ने ही बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए कि किस तरह आप दोनों मिले फिर ब्रह्माकुमारी संस्था से जुड़कर कैसे आप दोनों ने संघर्षों को फेस किया मेडिटेशन सीखा साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी मेडिटेशन सिखाया उनके जीवन में भी कॉन्फिडेंस भरा और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तो सच में आप दोनों का जीवन समाज के लिए प्रेरणादायक ही है इसी के साथ आप दोनों को हम शुभ देते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम बिना साथ मेरा, ओ हम नवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए कोई मुश्किल पड़ जाए तुम बेना सा तुम साजन साजन साजन, मेरे साजन साजन साजन साजन साजन साजन साजन साजन साजन साजन मेरे भावे जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और जाते जाते मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज दे और मैसेज के बाद विक्रांत राय एक छोटा सा हम लोग पूरा मैं मैं सभी सभी मेरे जो सुनने वाले देखने वाले मित्र हैं उनसे सबसे कहना चाहता हूँ सर की चौबीस घंटे में थोड़ा वक्त राजयोग ध्यान मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें हर शहर में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 एक्सरसाइज थोड़ा सा कोई स्पोर्ट्स वगैरह की आप अगरसर हो, अगर हो हो सकते हैं तो मैं आज भी इंडिया के लिए खेलता हूँ करीब एक पैरा ओलंपिक के मेडल्स मेरे पास में हैं सर मैं डिस्कस आज भी नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ आज भी मैं खेलता हूँ शायद ये जो योग ध्यान प्राणाया उसकी वजह से ये ऊर्जा है जो ये हो पाती है और दूसरी बड़ी बात जो मुझे ब्रह्म मिशन से ज्यादा जोड़ती है कि यहाँ पे कोई धागा तावीज अंधविश्वास वाली बात नहीं है बस आपने अपने आप को जानने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो युवक आज इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हो मैं सभी से कहता हूँ कि सकारात्मक विचारों के साथ हमने आगे बढ़ने की जरूरत है तो हमारे मंजिल की ओर पहुंचने की राह ज्यादा आसान हो सकती है अदरवाइज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 के खुद से हमें तो उसी तरह से आगे बढ़ना है जो आज वो जो किस्मत की बात करते हैं अरे किस्मत की तो खुद की तस्वीर तो बनाता हूँ मैं हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले खुद है तो बस एक सकारात्मक विचारों के साथ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 ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है वो वोबादिया वो फिजाए के हम मिले थे जहा वोबादिया बो वो फिजाए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 आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रांत भाई बहुत खूब बहुत खूबसर हरा भाई लाजवाब बहुत बढ़िया सर चलिए सोनी जी हाँ जी सर जी रमेश जी बहुत एक छोटा सा दो लाइन चार लाइन सुनाई दीजिए आप जी ओके ओके ओके नहीं तो मजा नहीं आएगा ना लास्ट में तो ना एक प्यार मोहब्बत की भी बातें चल रही हैं तो चलते चलते।, <laughs> चलते चलते चलते मेरे ये याद रखना कभी तो अलविदा ना कहना अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे नीत याद रखना कभी तो अलविदा ना कहना अलविदा ना कहना बीचरा हमे तिल बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी तुम्हें लगे जीवन की ये हम लॉ तू ही बुलाते रहना अभी अलविदा ना कहना अल ना कहना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 सुनाया थैंक यू सो मच और उसके साथ सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लगाएगा <laughs> और मैं चाहूंगा की अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो भावेश जी ना। के पास ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है और सिंगिंग करने वाले सारे विजुअलाइज चैलेंज लोग हैं उन लोगों के साथ हम एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन करेंगे और आपको हम ग्रुप में बुलाएंगे और मजा आएगा है ना फिर भी मिलेंगे हम ग्रुप के साथ मिलेंगे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 तो चलिए दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ हम आज के हमारे सभी कलाकारों को धन्यवाद करेंगे कि वे हमारे शो में आए और हमारे इस एपिसोड को और भी सुंदर बनाया और साथ ही साथ भावेश जी आपने जाते जाते हमारे सुनने वालों को जो सुंदर संदेश दिया है कि अपने जीवन में थोड़ा वक्त निकाले मेडिटेशन करे योगा करे और साथ ही साथ अपने जीवन में मेहनत करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ खास नए मेहमानों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए नाराज नहीं जिंदगी हैरान रे मासूम सवालों से परेशान हो रखा है नजर, ये, आ, आ, आ, ये, ये नजर ये मुस्कुराना तेरा शोखिया प्यार की दिल है दीवाना मेरा ये ये नजर ये मुस्कुराना तेरा शोखिया प्यार की दिल है दीवाना मेरा रंग है रूप है खबों की बारात है और क्या चाहिए जन्नत मेरे साथ है ओया तू बनी हो, हो मैं तेरा आत्मा तू है मेरी चांदनी क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी जिंदगी बन गई तू जो मुझे मिल गई धूप की आग में नाजुक नाजुकली खिल गई जाने दिल पे